आरियान प्रथम प्रकाश अड़ताली मंत्र मूल स्तुति देव दवाना नेत्रो अद्भुत वसुर् वसूनामसी चारुध शर्म सैम तव स प्रथस्त सक्ये सख्ये मारिषा वयमं तव ऋग्दे बत्तीस्र व्याख्यान हे मनुष्यों वह परमात्मा कैसा है कि हम लोग उसकी स्तुति करें हे अग्नि परमेश्वर आप देवो देवानामसी देवो अर्थात परम विद्वानों के भी देव परम विद्वान हो तथा उनको परमानंद देने वाले हो तथा अद्भुत अत्यंत आश्चर्य रूप मित्र सर्वसुख कारक सबके सखा हो वसु पृथ्वी आदि वसुओं के भी वास कराने वाले हो और तथा अध्वरे ज्ञानादि यज्ञ में चारु अत्यंत शोभायमान और शोभा के देने वाले हो हे परमात्मन सप्रथ स्तमे सख्ये शर्मणी तव। आपके अतिविस्तीर्ण आनंद स्वरूप सखाइयों के कर्म में हम लोग स्थिर हों जिससे हमको कभी दुख न प्राप्त हो और आपके अनुग्रह से हम लोग परस्पर अप्रीति युक्त कभी न हो पदार्थ देव देव अर्थात परम विद्वान तथा परमानंद देने वाले देवानाम को परम विद्वानों को असी हो मित्र मित्र सर्व सबके सखा सर्वसुख कार्य रूप वसु हु, वास कराने वाले वसुनाम पृथ्वी आदि वसुओं के भी असी हो चारु हु, अत्यंत शोभायमान और शोभा के देने वाले अध्वरे ज्ञान आदि यज्ञ में शर्मन आनंद स्वरूप श्याम हम लोग स्थिर हो तव आपके प्रथस्तमें अतिस्तीर्ण मे अग्ने हे अग्ने परमेश्वर परमात्मन सखे आनंद स्वरूप सखायों के कर्म में मा कभी न नीषा परस्पर अ्रीतियुक्त हो वयं हमलोक तव आपके अनुग्रह से अन्वय हे अग्ने यतस् यस्तम देवा देवाना देवोद्भुत चारुर्मी वसुरसि तव वसुरसी तस्तवस्तमें शर्मण वयं सुनिश्चिता सैम तव सख्ये कदाचिमाषा मारिशामच।